अथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के नवम अष्टम मंत्र का विचार हो रहा है मूल का विचार हो चुका है भाष्य में ज्ञानप्रसादेन विशुद्ध सत्व इस तृतीय पाद का व्याख्यान रूपभाष्य की चर्चा हो रही है यह मंत्र आत्मोपलब्धि का असाधारण कारण ज्ञान प्रसाद को बता रहा है इसलिए आत्मोपलब्धि के असाधारण कारण के रूप में निषेध कर दिया इंद्रिय तथा शब्द एवं जो तप और अग्निहोत्रादि कर्म है उनका ये तप अग्निहोत्रादि कर्म साधारण कारण होने पर भी आत्मोपलब्धि के असाधारण कारण नहीं हैं आत्मोपलब्धि का असाधारण कारण उसे कहा जाएगा जिसके होने पर निश्चित ही आत्मसाक्षात्कार होता है प्रमेय तो विद्यमान ही है और प्रमाण भी तत्वमशादि वाक्य का श्रवण करके रखा हुआ है तो श्रुत तत्वमशी वाक्य भी विद्यमान है तो ये जो श्रुत तत्वमशी वाक्य हैं उसका स्मरण योग्य अधिकारी को हो ही जाता है श्रुत यदि सुन रखा है तो लेकिन स्मृत तत्वमसी वाक्य या श्रुत तत्वमसी वाक्य से भी अहम ब्रह्मास्मि या साक्षात्कार नहीं हो पाता जब तक ज्ञान प्रसाद नहीं होता और ज्ञान प्रसाद होते ही अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार श्रुत या स्मृत तत्वसी तो वाक्य से हो जाता है इसलिए ज्ञान प्रसाद को श्रुति असाधारण कारण के रूप से बता रही है कि ये असाधारण कारण है और ज्ञान प्रसाद पदार्थ को बताते हुए ज्ञान शब्द का अर्थ कर दिया कि अंतकरण ज्ञायते ज्ञाएते इति ज्ञानम ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो ज्ञान शब्द का अर्थ निकलता है अंतकरण और वो जो अंतकरण है वह अपंचकृत पंचमूतों के सम्मिलित सत्वगुण का परिणाम है समस्त प्राणियों का अंतकरण इसलिए उसमें स्वाभाविक शक्ति है योग्यता है आत्मा का ग्रहण करने की आत्मोपलब्धि की तो वो जो स्वाभाविक योग्यता यदि है उसमें तो फिर क्यों नहीं ग्रहण हो पाता सब प्राणियों को ब्रह्म आत्मरूप से इस प्रश्न का उत्तर है कि बाह्य विषय रागादि दोष कलुषितम अप्रसन्नम अशुद्धम सत यदि वह जैसा प्रकट हुआ है ऐसा ही रहे तो ओ ब्रह्म का आत्म रूप से ग्रहण करें किंतु वह बाह्य शब्दारी आदि विषयों के प्रति रागद्वेश जो दोष है इन दोषों से कलुषित हो जाता है अप्रसन्न माना जाता है और ये जो अप्रसन्न यानी अशुद्ध है तो आत्मा ब्रह्म का आत्म रूप से अवबोध नहीं करा पाता अनुभूति नहीं करा पाता इसे कहा गया कि नावोधती यद्यपि आत्मतत्व सन्निहित है निकट है अंतकरण के साक्षी के रूप में अंतर्यामी के रूप में हमेशा प्रत्येक प्राणी के हृदय में वह विद्यमान है, अंतकरण भी वहीं है इसे समझाने के लिए दृष्टांत तो बताया गया मलिन दर्पण या जो हिलाया हुआ पानी वह जैसे अपने सामने विद्यमान वस्तु का प्रतिबिंब ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है ऐसे ही यह अंतकरण मल विक्षेप दोषों से दूषित हुआ अपने सन्निहित आत्मतत्व का प्रकाश नहीं कर पाता उसमें स्वाभाविक योग्यता है वह अभिभूत हो गई मल विक्षेप दोषों से हाँ <coughs> बाह्य विषय है शरीर की अपेक्षा बाह्य शब्द आदि वे अंतकरण को रागद्वेश दोषों से युक्त कर देते हैं और विषय जब होंगे तो उस समय मन उनका अंतर विषय हैं अंत, अंतकरण के धर्म जो सुख दुख आदि वह अंतकरण मात्र से गृहित नहीं होता है अंतकरण अविद्या और अंतकरण के धर्म साक्षी वेद्य है इसलिए अंतर विषय तो साक्षी वेद्य माने गए और बाह्य विषय श्रोत्रादि के सम, आ, सहयोग से अंतकरण ग्राह्य हैं परमातृ ग्राह्य बाह्य विषय हैं और अंतर जो अंतकरण तथा अंतकरण धर्म वे है। साक्षी वेद्य हैं साक्षी परमात्मा है। और प्रमाता के साथ अंतकरण जुड़ा हुआ है इसलिए बाह्य ये विशेषण है तो बाह्य विषय विशे, विषयक जो रागद्वेश उनसे कलुषित हैं अंतकरण और वह आत्मा को ग्रहण नहीं कर पाता क्योंकि जिस पदार्थ विषयक चित्त में रागद्वेश होंगे उन पदार्थों का ही चित्त में संस्कार रहेगा और चित्त उन्हीं पदार्थों के अभिमुख रहेगा तो बाह्य पदार्थों का पदार्थ विषय ही रागद्वेश होने से चित्त हमेशा बहिर्मुख रहेगा बाह्य शब्दादि विषय विषय की रहेगा वह ध्यान नहीं कर सकता आत्मा आत्माभिमुख नहीं हो सकता इसलिए योग की पांच भूमिकाओं में से जो प्रथम भूमिका तथा द्वितीय भूमिका है, है चित्त की योग में मूढ़ और क्षिप्त ये क्षिप्त भूमिका वाला माना जाएगा जिसे अंतर जगत का कुछ मालूम ही नहीं है वह मूढ़ भूमिका वाला और क्षिप्त भूमिका वाला नहीं ध्यान कर पाता अंतर्मुख नहीं हो पाता उसे कहा जा रहा है बाह्य शब्द से बहिर रहेगा न चित्त उसका और यानी ज्ञान पदार्थ अभी तक बता दिया भाष्य में बसकर भगवान ने ज्ञान प्रसाद ए इस पद की व्याख्या कर रहा है ये सामासिक पद हैं ज्ञान प्रसाद में ज्ञानस्य से प्रसाद ज्ञान प्रसाद तेन ज्ञान प्रसाद न तो इसमें से पूर्व पद जो ज्ञान है उसका अर्थ कर दिया अंतकरण चित्त सर्व प्राणी नाम ज्ञानम बाह्य विषय रागादि दोषकलुषित अप्रसन्नम अशुद्धम सत्वबोधयी इसमें ज्ञान पदार्थ हैं अनेन इति ज्ञानम इस व्युत्पत्ति के अनुसार अंतकरण इसलिए टीका में टीकाकार लिखते हैं ज्ञान इति इस प्रतीक के बाद में अत्र ज्ञायते अर्थो अत्राएते इति व्युत्पत्तिया बुद्धि उच्यते ज्ञाएते इति ज्ञानम ऐसी ज्ञान पद की व्युत्पत्ति करने से ज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि निकलेगा बुद्धि शब्द से अंतकरण मात्र खोलेगा अब आगे लिखते हैं तद यदा इत्यादि भाष्यवाक्य इसे देखिए कि तदाइंद्रिय विषय संसर्ग जनित अपनयनातो आदर्श सलिदिवत प्रसात छावते तो तदा ज्ञानस्य शाता <coughs> ऐसा समझना। सैसा समझ्ताने वो ज्ञान और ज्ञान यानी अंतक तो अंतकरण जब स्वच्छ और शांत होगा तो माना जाता है कि ज्ञानस्य से यानी अंतकरण से प्रसाद प्रसन्न हो गया अंतकरण की शुद्धि और एकाग्रता यही उसका प्रसाद है ज्ञान है अंतकरण और उसका प्रसाद है स्वच्छता यानी शुद्धि और शांति एकाग्रता तो ये माना जाता है दोनों प्रकृष्ट रूप से आ जाए शुद्धि भी और शांति भी एकाग्रता भी अनात्मा मात्र से व्यावृत्त होकर के मात्र आत्माभिमुख ही रहे तो माना जाता है कि ज्ञान का प्रसाद हुआ हाँ, हाँ? प्रसादस्तु प्रसन्नता तो ये कहते हैं कि तद यदा स्वच्छ शांतम अवतिष्टते तदा ज्ञानस्य प्रसादस्यात अंतकरण जब स्वच्छ और शांत हो शांत होता है उस समय माना जाता है वह प्रसन्न है नदी के जल को शांत और प्रसन्न कहा जाता है जब वह स्थिर हो और स्वच्छ हो तो माना जाता है जल प्रसन्न है प्रसन्न सलीला है नदी का मतलब स्वच्छ और स्थिर जल वाली है तो तद यदा स्वच्छ शांतम अवतिषते तदा ज्ञानस्य से तो इसे समझाने के लिए स्वच्छता को मन के समझाने के लिए बताया स्वच्छ कैसे होगा और शांत कैसे होगा मन तो यदा इंद्रिय विषय संसर्ग जनित राग आदि मल कालुष्य अपनयनात् तो इंद्रिय विषय संसर्ग जनित राग आदि मल कालुष्य का अपनयन हो जाए तो मन स्वच्छ और शांत होता प्रसन्न होता उसमें प्रसाद आता है प्रसन्नता आती है और ये रागद्वेश कलुषता थोड़ी भी रहेगी रसा स्वाद भी वो कालुष्य ही है कषाय भी कालुष्य ही है विपरीत भावना भी संशय भी ये सब कालुष्य माना जाता है और ये जितना भी कालुष्य शब्द तो साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक अंतकरणगत दोष है वो सारे दोष शांत हो गए निवृत्त हो गए उनका अपनयन हो गया राग रागादि में आदि शब्द से वे सारे दोष लेना जो साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक है तो इंद्रिय विषय संसर्ग जनित जो रागादि मल हैं मल रूप कालुष्य है उसका अपनयन यानी निवृत्ति होने से माना जाता है कि तत्प्रसादितम उसे प्रसादित कर दिया प्रसन्न कर दिया तत्प्रसादित यानी प्रसन्नीकृतम तत् ज्ञानम ज्ञानम यानी अंतकरणम तो अंतकरण को प्रसादित कर दिया साधक ने प्रसन्न कर दिया प्रसादित कर दिया का अर्थ है प्रसन्न कर दिया कब माना जाएगा प्रसन्न कर दिया तो जब इंद्रिय विषय संपर्क जनित राग आदि मल रूप कालुष्य चित्त में से दूर किया जाता है इस कालुष्य का अपने होता है तो माना जाता है कि साधक ने अंतकरण को प्रसन्न कर दिया प्रसादित हो गया अंतकरण तो प्रसादित तो हो गया इसका इसका परिचायक है प्रसादित अंतक करण का प्रसन्न अंतक करण का स्वरूप है कि स्वच्छम शांतम अवतिष्ठते जब रागादि दोष नहीं होंगे तो मन स्वच्छ और शांत रहेगा विक्षिप्त नहीं रहेगा समाहित रहेगा वो समाधि अवस्था में रहेगा तो तदा माना जाता है उस समय ज्ञानस्य से प्रसाद स्वच्छता और एकाग्रता ये ज्ञान का यानी अंतकरण का प्रसाद है प्रसन्नता है शुद्धि है तो ये ज्ञान प्रसाद शब्द हुआ पदार्थ हुआ अंतकरण का स्वच्छ तथा शांत रहना ये अंत ज्ञान प्रसाद कहलाएगा ज्ञान प्रसाद है नाम है अब है ज्ञान प्रसाद ये, ये प्रातिपदिक अर्थ हुआ अंतकरण का शुद्ध होना एकाग्र होना ये ज्ञान प्रसाद है और तृतीया उसके साथ जुड़ने वो तो साधन है ना उसमें साधन ये साध्य नहीं है अंतकरण का प्रसाद चरम लक्ष्य नहीं है शुरू में अशुद्ध है अंतकरण अप्रसन्न है अंतकरण तो उसका तो साध्य रहेगा ज्ञान प्रसाद लेकिन वो भी साध्य चरम साध्य नहीं जैसे दूर देश में पहुंचने के लिए एक दिन में नहीं पहुंच सकते तो निश्चित किया जाता है कि पहले दिन इतना प्रवास करके इस स्थान पर रुकना है प्रथम पड़ाव उस दिन का लक्ष्य वही होता है दूसरे दिन का लक्ष्य फिर आगे वाला पड़ाव और अंतिम पड़ाव के लिए ये बीच वाले छोटे छोटे लक्ष्य हैं इसलिए जो अप्रसन्न चित्त वाला है उसका तो साध्य रहेगा ज्ञान प्रसाद चित्त का प्रसाद ये एक प्रकार से बीच वाले पड़ाव है और चरम साध्य हैं मोक्ष और मोक्ष रूप चरम साध्य और ज्ञान प्रसाद इनके बीच में भी एक अवांतर पड़ाव आता है जिसको उस दिन का साध्य माना जाएगा वो है आत्म साक्षात्कार आत्मलाभ ये ज्ञान प्रसाद तो आत्मलाभ नहीं है न आत्मलाभ का साधन है असाधारण साधन है और इसके बाद में एक पड़ाव आएगा साध्य रहेगा जिज्ञासु का आत्मलाभ आत्म साक्षात्कार उसका यह साधन है इस प्रथम इस पड़ाव पर पहुँचे बिना आत्म साक्षात्कार रूप पड़ाव पर नहीं जाया जाएगा और आत्म साक्षात्कार रूप पड़ाव से जब चलेंगे तो लक्ष्य पर पहुँचेंगे हाँ? हाँ बता रहा हूँ आत्म साक्षात्कार और मोक्ष आत्म साक्षात्कार से आवरण भंग होगा आवरण भंग होने से स्वरूप अवस्थान होगा आत्म साक्षात्कार और मोक्ष के बीच में है आवरण भंग इसके लिए काल व्यवधान नहीं है लेकिन साध्य साधन भाव है स्वरूप अवस्थान तो नित्य है ना आवरण भंग साक्षात्कार का फल है ही मोक्ष है हाँ तो ये गलत समझते हैं आत्म साक्षात्कार से आवरणभंग होता है आवानापादक आवरण की निवृत्ति होती है आत्म साक्षात्कार तो एक तत्वमशादी वाक्य से उत्पन्न हुई चरम वृत्ति है अहम ब्रह्मास्म ऐसी वह वृत्ति क्या करेगी वो मोक्ष से थोड़ा है। वो तो उत्पन्न हुआ साक्षात्कार तो उत्पन्न हुआ ना तो वो उत्पन्न होने से उसका साधन होने से विकार होगा और जो भी विकार है छादोग्य श्रुति कहती है वाचारम्भनम विकारो नाम अध्येयम जो विकार यानी कार्य है वह वाचारंभ है यानी मिथ्या है वाचारम्भ शब्द होता है मिथ्या तो ये जो साक्षात्कार है ये भी अंतकरण का परिणाम होने से कार्यरूप होने से मिथ्या है और उससे निवृत्ति होती है जिस आवरण की आभानापादक आवरण की वह भी मिथ्या ही है अविद्या भी तो मिथ्या है ना तो मिथ्या अविद्या की निवृत्ति में शादी वाक्य से उत्पन्न हुए अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक मिथ्या साक्षात्कार से ही होगी और ये दोनों संपन्न हो जाए उसके बाद जो रहता है वह स्वरूप है वह अविनाशी है वो न तो उत्पन्न हुआ न तो नष्ट होता वो मोक्ष है मोक्ष नित्य है ना आपका उत्पन्न नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता वो स्वरूप है ना हाँ तो स्वरूप साक्षात्कार तो स्वरूप नहीं है वो तो उत्पन्न हुआ है इसलिए ज्ञान प्रसाद एक पड़ाव है ये भी साधन है आत्म साक्षात्कार का आत्म उपलब्धि का इसलिए शुरू में कहा ना उत्तरण भाष्य में भाषकर भगवान ने कि इस मंत्र से आत्मलाभ के असाधारण कारण को बताया जा रहा तो असाधारण साधन है वो आत्म साक्षात्कार का और आत्मसाक्षात्कार स्वयं भी साधन है अविद्यावृत्ति का आवरण भंग का और आवरण भंग होने पर जो अवशिष्ट होता है वह नित्य मोक्ष है, परम पुरुषार्थ है, वो मुक्ति है। ज्ञान की फलभूता मुक्ति तो आवरण भंग। फिर वो नित्य जो मोक्ष है, वह स्वयं भाषित होता है आत्मा ही हैं उसे ब्रह्म को मुक्ति कहो मोक्ष कहो स्वरूप कहो ब्रह्म रूप से अवस्थान कहो स्वस्वरूप से अवस्थान कहो इन सब शब्दों का वो वाच्यार्थ नहीं है लेकिन इन शब्दों से लक्षित होता है जो हमेशा एक रस है वह लेकिन वो हमेशा एक रस ही है, इस रूप से ही स्फुरित होगा आवरण भंग होने पर ही आवरण भंग होने पर यह लगेगा कि अभी तक आवरण था तब भी वो ऐसा ही था आवरण की तो कल्पना थी जैसे स्वप्न से जगने के बाद राजा ये अनुभव नहीं करता कि अब मैं राजा हूँ पहले भिखारी था वो अनुभव करता है कि मैं जिस समय भिखारी पने का स्वप्न देख रहा था उस समय भी राजा ही था हमेशा राजा ही हूँ जब तक जीवन है जीवन भर के लिए राजा ही है ऐसे मैं नित्य मुक्त हूँ नित्य मुक्त वो स्वरूप है लेकिन इसका स्पूर्ण होगा मैं के रूप में आवरण भंग जिसका हो जाता है उस उसे उसके लिए ये बीच वाले दो आ गए ना साक्षात्कार यानी ज्ञान प्रसाद साक्षात्कार आवरण भंग ये साक्षात्कार और आवरण भंग इनमें साध्य साधन भाव तो हैं किंतु योग पद्य है क्रम नहीं है काल का व्यवधान नहीं है बिना व्यवधान के कालकृत व्यवधान के बिना आत्म साक्षात्कार से आवरण भंग होता है जैसे प्रकाश होते ही अंधकार निवृत्त होता है उनमें ये नहीं कि पहले प्रकाश हुआ और कुछ क्षण अंधकार प्रकाश के साथ रहा और उसके बाद निवृत्त हुआ एक क्षण में ही दोनों होते हैं ऐसे आवरण भंग आवरण रूप अंधकार अज्ञान रूप अंधकार की निवृत्ति और साक्षात्कार एक साथ होते हैं इनमें योग पद्य है लेकिन साध्य साधन भाव है तो आवरण भंग तक व्यावहारिक सत्ता है उसके बाद वो स्वरूप हैं पारमार्थिक सत्ता और वो परमार्थ हैं वो अजातवाद है इसलिए मांडू के कारिका में कहा बद न बद्ध बंधन भी नहीं मोक्ष भी नहीं न मुक्त है न साधक हैं इतिशा सा परमार्थता वो अजातवाद लेकिन जब तक हमारे उस प्रकार के आवरण का भंग नहीं होता तब तक विवर्तवाद को अपना विवर्तवाद को अपना करके साधना करना है और उसका साध्य है अजातवाद तो इसलिए बताया कि ज्ञान प्रसादे ये भी एक साधन है ये साध्य नहीं लेकिन जो अप्रसन्न चित्त है उसके लिए चित्त की प्रसन्नता साध्य है एक पड़ा है उस दिन का साध्य है बीच वाला तो तेना ज्ञान प्रसादे जो उत्तरार्ध में प्रथम पद है ज्ञान प्रसाद प्रसादे न इसे कहा गया कि तेना ज्ञान प्रसाद नुद्ध तथा एकाग्र बुद्धि से ज्ञान प्रसाद है बुद्धि की एकाग्रता और शुद्धि और उससे क्या होता है निष्कलम तम पश्यते ऐसा अन्वय ज्ञान निष्कलम तम पश्यते। तो पश्य का अर्थ है लभते साक्षात्ति किसको साक्षात करता है तो तम, तम तमें आत्मा जिसे पहले बृहच तद्दिव्यमचित्यूप इदी मंत्र से निरतिशय व्यापक अतीन्द्रिय अशुद्ध मन का अगोचर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर कहा गया <coughs> अज्ञानी के लिए अति दूर ज्ञानी के लिए स्वरूपी होने से अत्यंत समीप और बुद्धि रूपी गुहा में उसके साक्षी के रूप में अवस्थित जिसे बताया गया उसे लेना तम ईश्वरो नाम से वो जो निष्कल है निरवय है भेद शून्य है वह अनुभव में आता है किससे तो ज्ञान प्रसाद देना इसलिए दृश्यते तो अग्र्या बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी सूक्षमा तथा अग्रियाबुद्धि कहो या ज्ञान प्रसाद कहो ज्ञान प्रसाद शब्द का अर्थ ही है कठोपनिषद के उस मंत्र में बताई गई आग्र्या और सूक्ष्म बुद्धि ही सूक्ष्म बुद्धि होती है और आग्रा यानी एकाग्र शांत तो स्वच्छ और शांत सूक्ष्म शब्द से स्वच्छ को कहा बुद्धि के स्वच्छता को और अग्र शब्द से यहाँ पर जो शांत कहा है ना ज्ञानम वो शांति को यानी एकाग्रता को कहा है ऐसी बुद्धि सूक्ष्म एकाग्र बुद्धि शुद्ध और एकाग्र बुद्धि साधन है आत्मलाभ का उसी को यहां पर भी बताया जा रहा है वहाँ कर्मणि प्रयोग है यहाँ कर्तरी प्रयोग है इसलिए दृश्यते धातु तो वही है दृश्य धातु ही यहाँ पश्यते कर्तरी प्रयोग होने से तो ज्ञान विशुद्ध विशुद्धसत्व यानी विशुद्ध अंतकरण ये हैं पश्यते का कर्ता पश्यते वैदिक आत्मने पद है पश्चति होना चाहिए पश्चेती क्रिया का कर्ता बताया गया विशुद्ध सत्व विशुद्ध सत्व में सत्व शब्द का अर्थ है अंतकरण और विशुद्ध है अंतकरण तो विशुद्ध ये उपलक्षण है एकाग्रता का भी का मतलब प्रसन्न अंतकरण वाला विशुद्ध अं, सत्व कहो या प्रसन्न अंतकरण वाला कहो वह अपने अंतकरण की प्रसन्नता से जान लेता है किसको आत्मा ब्रह्म को परमात्मा को आत्मरूप से अनुभव कर लेता है यह साक्षात्कार हुआ ज्ञान प्रसाद एन में तृतीय साधन तो बता रही है ज्ञान प्रसाद में अंतकरण की प्रसन्नता साधन है और निष्कलम तम से बताया गया आत्मदर्शन यानि आत्मसाक्षात्कार आत्मलाभ साध्य है तो आत्मलाभ और ज्ञान प्रसाद के साध्य साधन भाव को बताया गया और ध्यायम ये भी विशुद्ध सत्व और ध्यायमान दोनों प्रथमानता है ना तो ध्याय मान ऐसा अन्वय करना टीकाकार कहते हैं टीका को अच्छा पहले तो भाष्य कोई पूरा देख लीजिए कि विशुद्ध सत्व यानि विशुद्धांतककरणों योग्यो ब्रह्म द्रष्टुम तो जो करण है वह ब्रह्म साक्षात्कार में योग्य अधिकारी हैं ब्रह्म साक्षात्कार का अधिकारी कौन है विशुद्ध सत्व विशुद्धि में लेना है समस्त दोषों की निवृत्ति साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त दोषों की निवृत्ति रूप विशुद्धि जिसके अंतकरण की हो चुकी है उसे कहा जाएगा विशुद्ध सत्व यानी प्रसन्न चित्त वह चित्त की प्रसन्नता से आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है <coughs> तो जिस कारण से ऐसा है उस कारण से आगे कहते हैं कि ततस्तु मूल में है ना ततस्तु तो ततः शब्द का अर्थ कर दिया तस्मात तो। यानी उस कारण से विशुद्धसत्व ही ब्रह्म साक्षात्कार का उचित अधिकारी हैं जिस कारण से उस कारण से ये जो विशुद्ध विशुद्धसत्व हैं वह तम आत्मा पश्यते यानी उपलब्धते निष्कल जो निष्कल है आत्मा निष्कल का सर्वावयोभेदर्जित यानी स्वगत भेद वर्जित है जिसके न हाथ हैं न पांव हैं न अन्य अवयव हैं सब अवयवों से रहित निरवयव परमात्मा का अनुभव कर लेता है कैसे तो कहते हैं ध्यायमान सत्यादि साधनमान उपसंहृत एकाग्रण एकाग्रेण मनसा ध्यायम यानि चिंतन तो पूर्व पंचम मंत्र में बताए गए जो सत्यादि साधन हैं उन सत्यादि साधनों से संपन्न सत्य तप ब्रह्मचर्य ये ज्ञान के सहयोगी साधन हैं और सम्यक ज्ञान वो ध्यान है तो ये जो सहकारी सत्यादि साधनों से युक्त जो सम्यक ज्ञानवान है ध्यायमान शब्द का अर्थ निकलेगा ध्यान कर रहा है और उपसंरित करण उपसंरित करण यानी बाह्य अनात्म पदार्थ से व्यावृत्त हैं इंद्रिय ग्राम जिसका यानी बाह्य इंद्रियों का भी संयम है अंतकरण का भी संयम है ऐसा एकाग्रेण मनसा एकाग्रमन से ध्यामान ये बताया गया एक प्रकार से पंचम मंत्र में बताए गए सत्यादि साधनों से सहकृत सम्यक ज्ञानवान को सम्यक ज्ञान है ध्यान उपासना वाक्यार्थ चिंतन वो निधि ध्यास हाँ निधि ध्यासन करता ध्यान है निधि ध्यास और ध्यायमान है निधि ध्यास करता उसे ही ध्यायमान का अर्थ कर दिया चिंतन यानी वो चिंतन कर रहा है का अर्थ है वाक्यर्थ का अनुसंधान कर रहा ये ध्यायमान में शानच प्रत्य भी हेतुअर्थ में है ये भी हेतु हैं किसका हेतु है ज्ञान प्रसाद का सत्यादि साधनों से सहकृत सम्यक ज्ञान से ज्ञान प्रसाद होता है यानि अंतकरण प्रसन्न होता है ये जो ध्यान है निधि वो किसको करना होता है जिसके चित्त में अशुभ संस्कार है विपरीत भावना है उसे हटाने के लिए ध्यान करना होता है निधि करना होता है और निधि वो अशुभ संस्कार से युक्त चित्त अप्रसन्न चित्त माना जाता है वो ज्ञान प्रसाद नहीं है अभी वो भी अशुद्धि है किसकी अंतकरण की विपरीत भावना और वह ध्यान करते करते जब निधिध्यासन परिपक्व होता है तो विपरीत भावना शिथिल पड़ जाती है कारक नहीं रहती तो माना जाता है उस समय ज्ञान प्रसाद हुआ इसलिए ध्यायमान का अन्वय करना ध्या ध्यायमान में तो ध्यायमान का जो साधन है ध्यान उसका साधनत्व रूपेण अन्वय आत्म साक्षात्कार में न हो करके ज्ञान प्रसाद में होगा तो मान को ज्ञान प्रसाद प्राप्त होता है यानि चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होती है चित्त की प्रसन्नता है चित्त की शुद्धि और शांति यानी एकाग्रता और शुद्धि जो निधिध्यासन करता है उसका चित्त प्रसन्न होता है का अर्थ है साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक अशुभ संस्कार नामक दोष से रहित हो जाता है और एकाग्र हो जाता है आत्मा विमुखी रहता है जब अशुभ संस्कार नहीं रहेगा तो आत्मा विमुखी रहेगा तो ऐसा चित्त ज्ञान प्रसाद से युक्त हुआ माना जाता है प्रसन्न हुआ माना जाता है तो इसलिए ध्यायमान का अन्वय इस प्रकार करने के लिए टीकाकार कहते हैं कि ध्याय मानो ज्ञान प्रसादम् लभते जो ध्यान करता है यानी सम्यक ज्ञान के अनुष्ठान में लगा है यहाँ का ध्यान है पंचम मंत्रस्थ सम्यक ज्ञान रूप साधन तो ध्यायमान ज्ञान प्रसादम लभते एने चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त करता है तो चित्त की प्रसन्नता एने शुद्धि तथा एकाग्रता यह ध्यान का फल है उसी को कहा जाएगा ध्यान के फल को ज्ञान प्रसाद शुद्धि चित्त की शुद्धि और एकाग्रता ये ज्ञान प्रसाद है और यह ज्ञान प्रसाद जिसको प्राप्त हुआ उसे माना जाएगा विशुद्ध सत्व यानी प्रसन्न चित्त विशुद्ध सत्व का पर्यावाचक होगा प्रसन्न चित्त और वह चित्त की प्रसन्नता रूप साधन से उसके पास चित्त की प्रसन्नता रूप साधन आ गया न उस प्रचित्त की प्रसन्नता रूप साधन से तम पश्यते ये चित्त की प्रसन्नता रूप साधन से संपन्न व्यक्ति ही ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार करने में योग्य अधिकारी है तो अब अधिकारी बन गया साक्षात्कार का तो उसे ब्रह्म साक्षात्कार होता ये आगे कहते हैं कि ज्ञान प्रसादे न आत्मा पश्यति क्रमो द्रष्टव्य तो ज्ञान प्रसाद से आत्म साक्षात्कार होता है ये क्रम समझना चाहिए कि ध्यान से ज्ञान प्रसाद और ज्ञान प्रसाद से आत्म साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार से आवरण भंग और आवरण भंग होने से स्वरूप अवस्थान एक क्रम समझना ऐसा क्यों ध्यायमान यानी ध्यान क्रिया करने वाला आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है ऐसा सीधा ही अन्वय क्यों नहीं करते हो ध्यान यदि ध्यान करने वाले को आत्म साक्षात्कार होता है ऐसा कहेंगे तो माना जाएगा कि ध्यान का साक्षात संबंध साक्षात्कार के प्रति साधनत्व अनुरूपण किया जा रहा परंपरा या सीधे संबंध हो रहा कहते हैं ऐसा सीधा संबंध ध्यान क्रिया का साक्षात्कार के साथ हो नहीं सकता यदि ध्यान क्रिया भी तो एक मानस कर्म है तो ये कर्म फल हो जाएगा फिर ये क्रिया साध्य तो ज्ञान नहीं है ना इसलिए ध्यान का सीधे अन्वय ज्ञान के साधन के रूप से नहीं किया जा सकता ये लिखते हैं टीकाकरण आगे परम्पराया साधन है सीधा साधन नहीं है साक्षात्कार का साक्षात्न ध्यान क्रिया नहीं है ज्ञान प्रसाद द्वारा है साक्षात साधन तो ज्ञान प्रसाद है एने चित्त की प्रसन्नता है प्रसन्नता प्रसन्न चित्त में स्वाभाविक योग्यता है चित्त की प्रसन्नता का अर्थ है वो जैसा प्रकट हुआ था ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया उसको बीच में जो इंद्रिय विषय संपर्क से अनेकों दोष उसमें आए हैं अनादि काल से इस संसार में असंख्य जन्म लेकर के अभी तक यही तो करते आ रहे हैं इंद्रिय बहिर्मुख हैं तस्मात परांग पश्यति नातरात्मन तो बाह्य शब्दादि विषयों का ग्रहण सामर्थ्य जिन इंद्रियों में है वही ज्ञान के साधन ले करके अभी तक इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से यह जीव बाह्य शब्दादि विषयों का ग्रहण करते करते करते उनके प्रति इतना रागद्वेश दोषवान हो गया है कि चित्त का जो वास्तविक स्वभाव है वास्तविक जो योग्यता है वो दब गई है और उसे उसके स्वाभाविक स्थिति में लाना ये इसके लिए साधन है जब स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है तो वह प्रसन्न कहलाता है जल स्वतः शुद्ध ही है बाढ़ के दिनों में मिट्टी से संपर्क करके वह अशुद्ध हो जाता है मलिन सा प्रतीत होता है ठंडी के दिनों में वह अपने मिट्टी आदि के साथ संपर्कित न होने से प्रसन्न रहता है स्वच्छ प्रतीत होता है प्रसन्न कहलाता है ऐसे अंतकरण भी स्वभावतः जिस स्वरूप वाला है सात्विक है राग आदि, राग द्वेश मोह ये है तामस और राजस तो तमोगुण और रजोगुण के कार्य से युक्त होने से माना जाता है इन्हें क्या कि वो राग रागद्वेश कालुष्य से युक्त है ये तमोगुण से अभिभूत है रजोगुण से अभिभूत है उसका वास्तविक स्वरूप चित्तका उसे उसके स्वाभाविक स्वरूप में पहुंचाना इसी के लिए ये वेदांत ने जो अनुष्ठे साधन बताए हैं ज्ञान के वह ज्ञान का जो साक्षात साधन है ज्ञान प्रसाद शब्द से यहाँ पर चित्त की प्रसन्नता को कहा जा रहा है वह चित्त की प्रसन्नता रूप जो ज्ञान का साक्षात साधन उसे उस प्रसन्नता के साधन के रूप में बताए जा रहे हैं फिर जितने भी अनुष्ठे साधन हैं कर्म से लेकर के यहाँ पर बताया गया ध्यायमान में ध्यान यानी निधिध्यासन यहाँ तक के जितने अनुष्ठेय साधन हैं वे चित्त को उसकी जो स्वाभाविक योग्यता है उस योग्यता को अभिभूत करने वाले दोषों को हटाने के लिए है ये सारे दोष जब हट जाते हैं तो चित्त की जो अपनी स्वाभाविक योग्यता है ब्रह्म अनुभूति की वह ब्रह्मानुभूति की योग्यता चित्त में स्वाभाविक है वो लाने की जरूरत नहीं है वो जिससे अभिभूत हैं उन दोषों को हटाने की जरूरत है उन दोषों को हटाने के लिए ये सारे साधन हैं न कि साक्षात्कार के लिए साक्षात्कार के लिए तो अंतकरण स्वयं ही समर्थ है जो जैसा उसका स्वभाव है उस स्वाभाविक स्थिति में आ जाए इसलिए लिखते हैं टीकाकार कि संशयादि मल संशयादिमलह प्रमाण जानस साक्षात्कार हेतुवात् ध्यान प्रमिति क्रिया प्रमति साधन अने ध्यामकोशीधा तम पश्यते निष्कलम यहाँ पर बताए गए आत्म साक्षात्कार के कर्ता को बताने वाला विशेषण नहीं माना जा सकता यदि ध्यायमान ये, ध्याय ये साक्षात्कार के कर्ता का विशेषण बनेगा तो फिर उसका ध्यायमान का जो विशेषण है ध्यान मानना पड़ेगा उसे साक्षात्कार का साक्षात्धन और ध्यान तो मानस है और ध्यान रूपी मानस क्रिया में साक्षात्कार के प्रति साक्षात हेतुत्व अप्रसिद्ध है शास्त्र में कहीं पर भी क्रिया का फल ज्ञान होगा ये नहीं कहा इस दृष्टि से ये लिखते हैं कि ध्यान क्रियाया प्रति साधनत्व अप्रसिद्ध है जो ध्यान क्रिया है उसमें प्रमिति यानी प्रमा तत्व साक्षात्कार उसके प्रति साधनत्व सीधे साधनत्व साक्षात् साधनत्व अप्रसिद्ध है परम्पराया साधन तो है, वो अशुद्धि जो विपरीत भावना रूप अशुभ संस्कार रूप अशुद्धि है उसके निवर्तक के रूप में परम्परा साधन है और ज्ञान का साधन कौन है फिर तत्व साक्षात्कार का तो कहते प्रमाण मल हैं प्रमाण साक्षात्कार प्रमाण तो।, तो जो तत्वसाक्षात्कार मल रहित तो। प्रमाण ज्ञान है उसी को माना जाता है साक्षात्कार का हेतु प्रमाण ज्ञान शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार परोक्ष ज्ञान ये टिप्पणीकार सात नंबर टिप्पणी में जो प्रमाण जन्य ज्ञान है उसे कहा जाएगा प्रमाण ज्ञान तो तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुआ जो परोक्ष ज्ञान वह तत्व साक्षात्कार शब्दित अपरोक्ष ज्ञान का हेतु है वो हेतु बनेगा और ये तो ये लिखते हैं सात नंबर टिप्पणी में कि प्रमाण ज्ञान परोक्षस्य परोक्ष तो प्रमाण ज्ञान है परोक्ष ज्ञान वह ज्ञान का साधन है अन्यथा साक्षात्कार अभिन्न हेतुेतुमद्भाव अनुपत्ति यहाँ प्रमाण ज्ञान शब्द कार्थ साक्षात्कार ही क्यों न किया जाए ऐसा यदि कोई कहता प्रमाण ज्ञान शब्द जो प्रयोग किया जा रहा है टीका में इसे परोक्ष ज्ञान प्रमाण ज्ञान शब्द का अर्थ न करके साक्षात्कार ही अर्थ किया जाए तो कहते हैं फिर प्रमाण ज्ञान शब्द का भी अर्थ निकलेगा साक्षात्कार और तत्व तो साक्षात्कार हेतुत्व तु उसमें बताया जा रहा है तो वो तत्व साक्षात्कार रूप जो फल हैं कार्य हैं वो भी साक्षात्कार और साधन भी साक्षात्कार तो साक्षात्कार एक में तो साध्य साधन भाव नहीं होगा ना, तो साध्य साधन भाव संबंध दिष्ठ होगा दो में होगा इसलिए जिस तत्व साक्षात्कार का साधन प्रमाण ज्ञान को बताया जा रहा है मानना पड़ेगा वह तत्व साक्षात्कार तो फल है और उसका साधनभूत प्रमाण ज्ञान शब्द का अर्थ भूत ज्ञान अलग है वो साक्षात्कारात्मक नहीं उपरोक्ष ज्ञान माना जाएगा इस दृष्टि से हेतु बताया कि अन्यथा अन्यथा यानी प्रमाण ज्ञान का साक्षात्कार ही अर्थ करने पर साक्षात्कार अभिन्नत्वेन न हेतु हेतु मत भावानुपत्ति तो हेतु हेतु मद भाव यानी कारण भाव नहीं बन पाएगा एक में कार्य कारण भाव नहीं होता आत्माश्रय दोष आएगा ना और यदि यदवा करके पक्षांतर एक बता रहे हैं टिप्पणीकार कि प्रमाण ज्ञान शब्द का अर्थ साक्षात्कार ही करना है यदि तो फिर तत्व साक्षात्कार का अर्थ जो तत्व साक्षात्कार को फल बताया जा रहा है और प्रमाण ज्ञान का भी अर्थ है साक्षात्कार तो वो साधन बताया जा रहा है तो इन दोनों में थोड़ा अंतर करना पड़ेगा प्रमाण ज्ञान शब्द का अर्थभूत साक्षात्कार जो साधन है और तत्व साक्षात्कार शब्द का अर्थभूत जो साक्षात्कार जो साध्य है इन दोनों में थोड़ा अंतर करना पड़ेगा तब तो अलग अलग दो साक्षात्कार होने से साध्य साधन भाव बनेगा तो क्या अंतर करेंगे फिर दोनों में तो दोनों का अंतर बताते हैं यदवा टिप्पणी में ही सात नंबर टिप्पणी में साक्षात्कार से भग्नावरणचित् अप्रोक्षसर्थ प्रमाण ज्ञान से का अर्थ अप्रोक्ष ज्ञान ही होगा और उसका यानी साधनभूत ज्ञान भी अप्रोक्ष ज्ञान और फलभूत ज्ञान भी अप्रोक्ष ज्ञान ही है लेकिन दो दोनों में थोड़ा अंतर है जो प्रमाण ज्ञान शब्द का अर्थभूत अप्रोक्ष ज्ञान है वो हो जाएगी अंतकरण की चरम वृत्ति अंतकरण की चरम वृत्ति उसे माना जाएगा सा, आ, साधन जो प्रमाण ज्ञानस्य से साधन को बताने के लिए न प्रमाण ज्ञानस्य शब्द उसका अर्थभूत ज्ञान है आ, साक्षात्कार है वृत्ति तत्वमशादी वाक्य से उत्पन्न हुई अखंडाकाराकारित वृत्ति और ये तत्व साक्षात्कार जो फल बताया जा रहा है उसका उसका अर्थ करेंगे आगे लिखते हैं भग्नावरण चिदर्थत्व साक्षात्कार भग्नावरण भगना, चिदर्थत्व अप्रोक्ष से तो जो तत्व साक्षात्कार में साक्षात्कार शब्द है ना तत्व साक्षात्कार हेतुत्वात्में उस तत्व साक्षात्कार शब्द का अर्थ करेंगे भग्नावरण चित्त भग्नावरण चित्त का अर्थ है चित यानी चेतन चेतन की दो अवस्था है एक आवृत्त अवस्था आवरण दोष अभी चित्त में से निवृत्त नहीं हुआ है तो आवरण आवरण है अविद्या ही, तो अविद्या में जो आवरण शक्ति है उसका विषयभूत भूत चित्त चित्त यानि चेतन सच्चिदानंद में जो चित्त है चेतन आत्मा ब्रह्म वह आवरण भंग नहीं हुआ तद अभी आवरण का विषयभूत है वो निवृत्त नहीं हुआ है ऐसी एक अवस्था उसे कहा जाएगा अभी साक्षात्कार शब्द का अर्थ नहीं होगा और साक्षात्कार शब्द का अर्थ वो चित ही है लेकिन भग्नावरण चित तो जिस विषयक आवरण का भंग हो गया है भग्न का अर्थ है भंग नाश निवृत्ति बाध तो जिस चेतन विषय को आवरण का नाश हो गया वह चेतन ये तत्व साक्षात्कार में साक्षात्कार शब्द का अर्थ करेंगे साक्षात्कार शब्द का अर्थ है वह चेतन जिस चेतन का चेतन विषय को आवरण भंग हो गया नाश हो गया वह चेतन तत्व साक्षात्कार है वो फल है और साधन है जो प्रमाण ज्ञान से शब्द से कहा गया अपरोक्ष ज्ञान यानी वो वृत्ति परोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान तो यद के पहले बताया था उस समय तो आ, वहां तत्व साक्षात्कार शब्द का अर्थ है वो वृत्ति ही जब प्रमाण ज्ञान का अर्थ करेंगे परोक्ष ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान का साधन परोक्ष ज्ञान साधन है तत्त्व साक्षात्कार का तो वहाँ तत्त्व साक्षात्कार शब्द का अर्थ है अपरोक्ष वृत्ति व आवरण भंग करने वाली वृत्ति हाँ अनुभवात्मिका ये पहले पक्ष में और दूसरे पक्ष में तत्त्व साक्षात्कार शब्द का अर्थ वृत्ति न करके वृत्ति तो प्रमाण ज्ञान का अर्थ निकलेगा साक्षात्कारात्मिका वृत्ति और उस साक्षात्कारात्मिका वृत्ति का फल है आवरण भंग और वो आवरण सविषयक होता है तो जिस विषय का आवरण साक्षात्कार से दूर हो रहा है उस विषय को कहा जाएगा भग्नावरण चित तो तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति रूप जो प्रमाण ज्ञान साक्षात्कार उससे चेतन विषयक आवरण भग्न हुआ वह चेतन तत्व साक्षात्कार शब्द का अर्थ निकलेगा तो अनावृत चित्त ये साक्षात्कार है और उसका आ, साधन वृत्मक साक्षात्कार है चित्त को अनावृत करने वाली वृत्ति है जिस विषय का आवरण है उस विषय को साक्षात्कारात्मक वृत्ति से वह दूर होता है ना? तो चेतन विषय का आवरण दूर होगा चेतन विषय विषयक साक्षात्कारात्मिका वृत्ति से वो साक्षात्कारात्मिका वृत्ति द्वितीय पक्ष में प्रमाण ज्ञान शब्द का अर्थ निकलेगा तो प्रमाण ज्ञान है वो वृत्ति उसका फल है भग्नावरण चित, यानी अनावृत चित। तो अनावृत चित ये तत्व साक्षात्कार हो जाएगा तो इनमें हेतु हेतु मद भाव होगा साक्ष, दो साक्षात्कार हो गए एक चिद्रूप साक्षात्कार अनावृत चिद्रूप साक्षात्कार वो फल है और वृत्यात्मक साक्षात्कार वो साधन है तो वृत्ति ही अनावृत चिद्रूप साक्षात्कार का साधन होने से ध्यान रूप क्रिया में उस अनावृत चिदुरूप साक्षात्कार का साधनत्व अप्रसिद्ध होने से माना जाएगा कि ध्यान शब्दित जो ज्ञान है सम्यक ज्ञान जिसको पहले कहा वह हेतु है ज्ञान प्रसाद का और ज्ञान प्रसाद है चित्त की प्रसन्नता और वह हेतु है साक्षात्कार का और साक्षात्कार से आवरण का भंग हो जाता है इस प्रकार ये जो अष्टम मंत्र है इसकी चर्चा संपन्न हो जाती है नौ मंत्र की चर्चा हम लोग कल करेंगे